देवी भागवत सातवां स्कंध त्रिशंकु पर विश्वामित्र की कृपा व्यास जी कहते हैं ब्राह्मण विश्वामित्र के योग कहने पर उनके तपस्या के पुण्य प्रभाव से उसी क्षण वेग पूर्वक त्रिशंकु ऊपर उड़ा मानो पक्षी उड़ रहा हो वह अत्यंत क्रूर एवं चांडाल के वेश में था जब आकाश मार्ग से उड़कर इंद्रलोक के पास पहुँच गया तब उसे देखकर देवताओं ने इंद्र से कहा प्रभो देवता का अनुकरण करके वायु के समान तीव्र गति से आकाश में उड़ता हुआ यह कौन आ रहा है सपच आकृति वाला यह व्यक्ति देखने में बड़ा ही भयंकर है इंद्र झट उठे और उस नीच पुरुष पर उनकी दृष्टि पड़ गई उसे त्रिशंकु जानकर उन्होंने बड़े जोर से फटकारा और कहा अरे घोर निंदित चाण्डाल तो इस देवलोक में कहाँ आ रहा है अभी पृथ्वी पर चला जा तेरा यहाँ रहना उचित नहीं है शत्रुओं को संताप देने वाले राजन इंद्र के इस प्रकार कहते ही त्रिशंकु स्वर्ग से खिसककर नीचे गिरने लगा। जैसे पुण्य समाप्त हो जाने पर देवता स्वर्ग से उतर आते हैं गिरते समय राजा त्रिशंकु बारंबार बारम्बार विश्वामित्र जी का नाम लेकर चिल्लाते हुए बोला कि मुनिवर मैं स्वर्ग से गिर रहा हूँ मुझ जैसे दुखी व्यक्ति की रक्षा कीजिए राजन उस उस गिरते हुए नरेश का रुदन सुनकर कौशिक ने उधर दृष्टि दौड़ाई, देखा वह जमीन पर आ रहा है, उन्होंने कहा ठहरो, समय त्रिशंकु स्वर्ग से चल चुका था तुरंत कौशिक मुनि के कहने से उनकी तपस्या के प्रभाव आधे मार्ग में ही वह रुक गया तदनंतर मुनि ने एक दूसरे स्वर्गलोक की सृष्टि करने के विचार से हाथ में जल लेकर आचमन किया और एक विस्तृत यज्ञ की योजना बनाई विश्वामित्र के इस प्रयत्न को जानकर शचिपति इंद्र तुरंत उनके पास आ गए आते ही कहा ब्रह्मन साधो यह आप क्या कर रहे हैं इतने कुपित होने का क्या कारण है मुनिवर शिष्ट करने से कोई काम सधने वाला नहीं है कहो मैं आपका कौन सा कार्य सिद्ध करूं? विश्वामित्र जी बोले विभो महान दुखी राजा त्रिशंको आपके भवन से गिर चुका है आप प्रेम पूर्वक उसे अपने स्थान पर ले जाने की कृपा कीजिए कहते हैं विश्वामित्र मुनि के निश्चय को जानकर इंद्र के मन में असीम शंका हुई फिर भी मुनि के प्रचंड तपो पर देख कर उन्होंने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया उन देवराज ने उसी समय त्रिशंक को दिव्य देहधारी बनाया और एक उत्तम विमान पर बैठने की आज्ञा दी तथा कौशिक मुनि से पूछ अपनी पूरी अमरावती के लिए प्रस्थित हो गए त्रिशंकु सहित उनके स्वर्ग प्रधार जाने पर विश्वामित्र परम सुखी होकर अपने आश्रम पर विराजमान हो गए उस समय हरिश्चंद्र राजा का शासन कर रहे थे उन्होंने सुना कि पिताजी अपनी इच्छा के अनुसार स्वर्ग चले गए हैं यह परम उपकार विश्वामित्र जी ने किया है अतः उनके हर्ष की सीमा नहीं रही उन अयोध्या नरेश की पत्नी परम सुंदरी युवावस्था से संपन्न तथा बड़ी कार्यकुशल थी बहुत समय बीत जाने पर भी रानी गर्भवती नहीं हो सकी तब महाराज हरिश्चंद्र के मन में संताप होने लगा अतः वे अपने गुरु वशिष्ठ मुनि के आश्रम पर गए मत दब उन्हें प्रणाम किया और संतान न होने से उत्पन्न जो चिंता थी वह उन्हें कह सुनाई उन्होंने कहा दूसरों को मान देने वाले धर्मज्ञ मुनि आप ज्योतिष एवं मंत्रविद्या के पारदर्शी विद्वान हैं आप मुझे संतान होने के लिए कोई उपाय करने की कृपा कीजिए जात जी कहते हैं ब्रह्मा जी के मानस पुत्र मुनिवर वशिष्ठ ने राजा हरिश्चंद्र की यह खेत भरी बात सुनकर मन में सम्यक प्रकार से विचार करने के पश्चात कहा